साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद केनोपनिषद पर चर्चा प्रारंभ करते हुए हमने उसकी पृष्ठभूमि पर विचार किया था शिष्य एक प्रश्न लेकर गुरु के पास उपस्थित होता है उसे ऐसा लगता है कि नेत्र कान मन ये सभी तो जड़ हैं पर मन अपने विषयों की ओर जाता हुआ दिखाई देता है यह ज्ञानेन्द्रियाँ भी अपने विषयों की ओर जाती हुई दिखाई देती है तो किसकी इच्छा और किसकी प्रेरणा से यह सारा कार्य होता है यह जिज्ञासा उसके मन में होती है भारतीय जिज्ञासा की एक विशिष्टता है विज्ञान में भी जिज्ञासा है सत्य की खोज है और अध्यात्म भी सत्य की खोज करता है किंतु दोनों में एक मौलिक अंतर है वह अंतर यह है कि विज्ञान बाहर से इस इंद्रिय ग्राह्य जगत में सत्य की खोज करता है जबकि अध्यात्म भीतर की ओर सत्य को खोजने के लिए जाती है स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यहाँ भी मनुष्यों ने सत्य को बाहर खोजने की चेष्टा की पर वह मिला नहीं इसीलिए वे भीतर की ओर गए उन्होंने तत्व का विश्लेषण किया और यह जानने की चेष्टा की कि चैतन्य वस्तुतः क्या है कॉन्शियसनेस की खोज आज विज्ञान भी कर रहा है यह मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है वैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों ने इस कॉन्शियसनेस के तत्व को जानने की चेष्टा की किंतु अभी तक पकड़ में नहीं आया पियरे टेलॉर्ड डे साइंडन चार्ल्डिन ये बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं वे जीवाश्म विज्ञान पलिनटोलॉजिस्ट पादरी और दार्शनिक थे उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं इनकी एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हुई है द फेनोमेना ऑफ मैन वहाँ पर उन्होंने मनुष्य को समझने का प्रयास किया है कि मनुष्य क्या है दो स्तरों पर वे यह प्रयास करते हैं एक स्तर पर वह है जहाँ वे मनुष्य को पशु से पृथक करने की चेष्टा कर रहे हैं कि मनुष्य किन अर्थों में पशु से भिन्न है एक दूसरा अर्थ यह है कि जहाँ वे जड़ और चेतन में भेद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं यह चैतन्य पशु और मनुष्य दोनों में दिखाई देता है जो किसी जड़ वस्तु में दिखाई नहीं देता वह यह चैतन्य क्या है उनका एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है वे कहते हैं कॉन्शियसनेस कैन नेवर बी एक्सपीरियंस्ड इन प्लूरल चैतन्य का अनुभव बहुवचन में कभी नहीं होता उसका अनुभव एक वचन में ही होता है इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ भी चैतन्य का स्पंदन दिखाई देता है भले ही वह स्पंदन असंख्य नाम रूपों के माध्यम से हो नाम और रूप में असंख्यता हो सकती है पर जिस चैतन्य के माध्यम से ये नाम और रूप चैतन्य मालूम पड़ते हैं वह अंतर्निहित चैतन्य केवल एक है इस प्रकार उन्होंने कॉन्शियसनेस चैतन्य की जो धारणा हमारे समक्ष रखी वह ठीक हमारी धारणा के साथ मेल खाती है यह जो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है उसके पूछने का तरीका विलक्षण है उसे ऐसा लगता है कि चैतन्य तत्व है संसार तो दिखाई देता है पर दिखाई देने वाला संसार जड़ है मेरा शरीर आज चैतन्य दिखाई देता है किंतु जिस दिन मैं मृत्यु को प्राप्त हूँगा यह मुर्दा पड़ा रहेगा इसका अर्थ है कि चैतन्य इसमें नहीं है यह किसी अन्य शक्ति के कारण चैतन्य के समान दिखाई देता था जब वह शक्ति इसमें नहीं रहती तो यह मुर्दा बन जाता है संसार में जितने भी रूप दिखाई देते हैं वे सब इसी प्रकार के हैं तो इस प्रकार यह शिष्य उस चैतन्य तत्व को जानना चाहता है इसलिए वह प्रतीक्षा करता है और केने शितम आदि प्रश्न पूछ रहा है किसकी इच्छा और प्रेरणा से मन विषयों की ओर जाता है इस प्राण को किसने इस प्रकार से प्रेरित किया है कि वह प्राण चलता है वाणी बोलती है तो किसकी इच्छा से बोलती है मानव प्रश्न के माध्यम से उसी चैतन्य को पकड़ने की इच्छा की गई है